अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि वहां गैरेज के पास ऑफिसर अजय के ऊपर इन लोगों ने गोली क्यों चलाई थी दरअसल नंदू ने पहले से ही सब कुछ सुन लिया था और वो लोग पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार बैठे थे विक्रांत कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने कहा तुम तो कहते हो कि मैं अपने दिमाग से खेलता हूँ तो तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हमें तुम्हारे प्लान के बारे में पहले से पता होता तो फिर हम तुम्हें पकड़ने के लिए गैरेज के पास सिर्फ पुलिस कार और तीन लोग क्यों आते अगर हमें पता होता तो हम वहाँ पूरी फोर्स लेकर ना पहुँचते इस पर नंदू ने भी अपना सिर हिलाते हुए सहमति जता दिया और फिर बोल पड़ा हम्म ये बात तो है लेकिन मुझे एक बात अभी भी नहीं समझ में आ रही है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं गैरेज के भीतर बैठा बैठो विक्रांत को ये उम्मीद नहीं थी कि नंदू इतनी डिटेल में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक रहेगा उसने फिर कुछ याद करते हुए कहा तुम्हे बताया न मैंने के इतफाक नाम की भी कोई चीज होती है तो मानते क्यूँ नहीं मैं गैरेज में बस प्रतीक ऐसी मिलने के लिए गया हुआ था मुझे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि तुम भी वहां पर हो और मैंने बताया ना कि तुम्हारी किस्मत थोड़ी खराब थी और मेरी किस्मत अच्छी थी विक्रांत ने फिर कहा लेकिन जब मैं शॉप पर गया तो वहीं पर सिगरेट रॉबरी वाले केस पर काम कर रहे पुलिस वालों ने मुझे फोन करके बताया तो मैंने उसे थोड़ा गाइड करते हुए बताया की हो सकता है की कैसे तुमने कुएं के नीचे सुरंग बनाकर चोरी का सामान पार किया है मुझे तो ये पता ही नहीं था की तुम गैरेज के भीतर बैठे हो और मेरी सारी बात सुन रहे हो ये सब बस एक इतफाक था ये सुनकर नंदू का सिर चकरा उठा वो अब अपनी हैरानी को काबू में नहीं रख पाया तुम तो रॉबरी वाले सीन पर भी नहीं गए थे तुम्हें बस एक फोन कॉल आया और तुम्हारे अकॉर्डिंग उस एक फोन कॉल से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ बेवकूफ दिख रहा हूँ क्या मैं तुम्हें अब तुम चाहे जो मानो लेकिन है ऐसा ही सब कुछ विक्रांत ने स्वीकार करते हुए कहा जब मैंने ये सुना किसी ने दिन दहाड़े सिगरेट से भरी ट्रक में रॉबरी की है तभी मेरे दिमाग में तुरंत आया कि तुम लूटे गए सिगरेट को सड़क के रास्ते से किसी नॉर्मल गाड़ी में लोड करके ले जाने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करोगे मुझे पता था कि जिस आदमी ने दिन दहाड़े सिगरेट की ट्रक लूटने का प्लान बना लिया है वो जरूर आगे का भी प्लान बनाकर बैठा होगा फिर विक्रांत ने कहा और मैं जानता था की तुमने हाईवे पर कार सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके उसमें सिगरेट था ही नहीं और तुम्हें खुद के पकड़े जाने का डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट थे विक्रांत अभी अपनी बात खत्म करने वाला ही था कि अचानक से नंदू ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा मुझे पता चल गया है तुम कौन हो निक्रांत तुम? तुम सक्सेना वो जिसने हेडलेस फीमेल वाला केस सोल्व किया था नंदू ने जैसे ही विक्रांत का नाम लिया वहाँ इंटेरोगेशन रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा उठा था इंस्पेक्टर करण से लेकर रोहित बेहद शॉक्ट होकर नंदू की तरफ देखने लगे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि नंदू ने विक्रांत को पहचान लिया था हालांकि थे और वो अब तक इतना फेमस हो चुका था कि नंदू जैसे बड़े क्रिमिनल आसानी से उसे पहचानने लगे थे नंदू ने विक्रांत से सिर्फ दो चार बातें करने के बाद ही उसे पहचान लिया था <laughs> मैं सही कह रहा हूँ न नंदू ने हंसते हुए सबकी तरफ देखना शुरू किया और सबका रिएक्शन देखकर वो तुरंत समझ गया कि उसका अनुमान सही है फिर उसने कहा गैरेज में मैंने किसी की आवाज सुनी थी वो तुमको विक्रांत सर कहकर बुला रहा था और तुम इधर के लोकल लगते भी नहीं हो तुम्हारी लैंग्वेज का टोन अलग है और फिर जब तुमने मुझे पकड़ा था तब भी वहां पर कोई तुम्हें विक्रांत सर कहकर बुला रहा था लेकिन उस टाइम में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था फिर नंदू ने अपने बोलने का अंदाज बदलते हुए विक्रांत को सर और आप कहकर बुलाना शुरू कर दिया तो थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि आप तो विक्रांत सर हैं मैंने टीवी और न्यूज़ में आपके बारे में बहुत सुना था लेकिन जब सामने से देखा तो पहचान नहीं पाया आपको तो फिर अब तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है न अब तुम्हें शर्म भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि तो मैंने तुम्हें अरेस्ट किया है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा बहुत से ऐसे क्रिमिनल हैं जो आज जेल में सड़ रहे हैं लेकिन गर्व से कहते हैं कि मुझे विक्रांत सर ने पकड़ा था और कोई नहीं पकड़ पाया <laughs> नंदू फिर जो से हंस पड़ा तो आप कह रहे हैं कि मुझे गर्व होना चाहिए क्योंकि मुझे आपने पकड़ा है मतलब आप इतने महान हैं <laughs> अब समझ में आ गया कि आपके बारे में जो अफवाह उड़ता है की विक्रांत पागल और सिरफिरा है वो सही है अफवाह नहीं है। पागल सिरफेरा विक्रांत पहली बार किसी के मुंह से अपना ये निक नेम सुन रहा था लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। इस पर नंदू ने और जोर से हंसते हुए कहा नहीं आप गलत समझ रहे हैं सब आपको पागल और सिरफेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जिस भी केस पर काम करते है उसमें अपना जी जान लगा देते हैं और आपकी फाइट भी बहुत फेमस मतलब लड़ते समय आप पागलों की तरह अपने दुश्मनों टूट पड़ते हैं। इसलिए लोग आपको पागल और सिर फिरा कहते हैं उसने फिर मुस्कुराते हुए आगे बोलना शुरू किया आपको ये निकनेम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं अब आप मेरा उदाहरण ले लीजिये मेरा प्लान इतना जबरदस्त था फिर भी आपने सब पकड़ लिया और फिर आपने मेरे आदमियों को भी कितना पीटा मतलब मैंने आज तक किसी भी पुलिस वाले को ऐसा नहीं देखा जो दिमाग से भी मास्टरमाइंड हो और फाइटिंग में भी एक्सपर्ट हो इसीलिए आपको हम सब पागल और सिरफरा कहते हैं सिरफरा जासूस ये नाम आपको लोग आपकी खूबियों के लिए देते हैं अगर ये बात है विक्रांत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा मैं इस नाम को कॉम्पलीमेंट की तरह लेके चलूंगा नंदू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा बल्कि मेरा एक पुराना दोस्त है वो भी आपको जानता है तो जब आप मुंबई में थे तभी से मैं आपके ऊपर नजर रखता था लेकिन बाद में मैं काफी बिजी हो गया इसलिए आपसे मिलने नहीं आ सका शायद इसीलिए आज आपने मुझे पकड़ लिया <laughs> मेरे आपसे मिलने की इच्छा को ऊपर वाले ने पूरा कर दिया पुराना दोस्त विक्रांत से पूछा इसके साथ ही उसके दिमाग में नंदू के पास आने के अपने मकसद का भी ख्याल आना शुरू हो गया था उसे शक गणेश महात्रे नंदू ने हंसते हम सब उसे गुरुजी भी कहते थे ओ, ये ना सुनकर विक्रांत चौंक पड़ा दरअसल नंदू ने जिस गणेश महात्रे का नाम लिया था ये वही गुरुजी था जिसे विक्रांत ने गोल्डन पिलर वाले केस में पकड़ा था वो छोटे कद वाला नमूना नंदू का दोस्त था फिर नंदू ने आगे कहा वो हमेशा बचकर रहता था बहुत चलाक था लेकिन उसे भी आपने ही पकड़ा था और एक साल के भीतर आप नॉर्मल पुलिस वाले से टीम लीडर बन गए विक्रांत बड़े ध्यान से नंदू की बातें सुन रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे नंदू की बातों के पीछे कुछ खास मतलब छुपा हुआ है लेकिन अभी विक्रांत उसे पकड़ नहीं पा रहा था अच्छा तो विक्रांत ने फिर कुछ देर तक के लिए सोचने के बाद बेहद आराम से कहा अब तो तुम जान गए हो ना कि मैंने कैसे तुम्हे पकड़ा है अब तुम तो मुझे सब सच सच बताओगे प्रतीक का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है उससे आज तक पुलिस ने कभी कुछ पूछा तक नहीं तो आप उससे क्यों मिलना चाहते थे आप तो अब स्पेशल टीम में काम करते हैं ना प्रतीक से आपको क्या काम पड़ गया नंदू ने विक्रांत से सवाल किया क्या आपको हमारे दोनों के बारे में पहले से ही पता था क्या नंदू के मुंह से प्रतीक का जिक्र सुनते ही विक्रांत ने सोचा की ये सही मौका है फिर उसने अच्छा मौका देकर तुरंत ही उससे सवाल कर दिया मैं प्रतीक को इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्यूँकी उसने कोई क्राइम किया है मैं उसे किसी और के बारे में जानना चाहता था लेकिन तुम नहीं तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि इस घटना से पहले मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था इस पर नंदू ने हंसते हुए सवाल किया आपका मतलब आप किसी और के लिए यहाँ आए थे और मैं आपको बोनस में मिल गया नंदू की बात सुनकर विक्रांत की हंसी निकल पड़ी और उसने कहा कह सकते हो क्यूँकी मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा हूँ वो तुम भी बड़ा मास्टर है तुम उसके आगे कुछ नहीं हो और मजे की बात यह है कि तुम भी उस इंसान को जानते हो <laughs> यह सुनकर नंदू जोर से हंस पड़ा और फिर उसने कहा विक्रांत सर मुझे लग रहा है कि आप ये जवाब भी मुझसे ही सुनना चाहते हैं। इतना हिंट दे रहे हैं कि लग रहा है कि मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी <laughs> तुम हो तो चालाक मान गया मैं विक्रांत ने अमरा से हिलाते हुए कहा मैं यहाँ प्रतीक के किसी जानने वाले के बारे में पता करने आया हूँ उसका नाम केशव है केशव पंडित नॉवलिस्ट है कहानियाँ लिखता है